ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना का स्थान उन्नत सत्यानिवेशी साधक सर्वव्यापी और सर्वातीत परमात्मा की अपने अनुभव के आधार पर प्रार्थना कर सकते हैं उनके अनुसार परमात्मा पवित्र और मंगलमय है लेकिन अनुन्नत उपासक भगवान की वस्तुतः कोई उच्च धारणा का आत्मसात नहीं कर पाता भले ही वह सर्वव्यापी परमात्मा में विश्वास करने का दावा करता हो लेकिन वह उसकी मानव रूपधारी तथा मानव भावनाओं से युक्त सर्वशक्तिमान व्यक्ति के रूप में ही कल्पना करता है और वह अपने भगवान को भक्तवत्सल समझते हुए भी उसे भक्त विद्वेषियों का दंडदाता तथा नास्तिकों को अनंत नरक में भेजने वाला भयानक और ईर्ष्यालु भी मानता है और कभी कभी श्रद्धालु उपासक प्रेम में भगवान को घृणायुक्त स्त्रोत्र भी सुना बैठता है यही नहीं वह दूसरों में सच्चे अथवा कल्पित दोष देखता है लेकिन स्वयं में विद्यमान उनसे कहीं अधिक दोषों से अनभिज्ञ बना रहता है जब आज संसार में सर्वत्र लगभग सभी धर्मों और संप्रदायों में पाई जाती है लेकिन अपने प्रारंभिक धारणाओं के ऊपर उठने पर साधक भगवान की श्रेष्ठतर धारणा हृदयंगम करने लगता है जो सर्वव्यापी ही नहीं बल्कि समग्र पवित्रता और सद्गुणों का उत्सव भी है यही नहीं साधक आत्मनिरीक्षण की क्षमता भी अधिकाधिक अर्जित करता है और वस्तुतः यही आध्यात्मिक प्रगति का मुख्य मापदंड है अंतर्दृष्टि उदित होने पर वह अपने शरीर और मन को दूषित करने वाली बुराइयों और अपवित्रताओं को आसानी से पहचान पाता है वह अपने पाप बोध और अपूर्णता से व्यथित हो उठता है और उन्हें उस पतित पावन भगवान की कृपा और संस्पर्श द्वारा दूर करना चाहता है जिसे औपनिषिदिक ऋषियों ने सर्वव्यापी स्वयं ज्योति निराकार शुद्ध और अपापविद्ध कहा है जो विपाप है जो पवित्र हृदय में निवास करता है तथा जो ऐसे किसी भी व्यक्ति से जाना नहीं जा सकता जो दुराचरण से विरत नहीं हुआ है तथा जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है और और शुद्ध ईश्वर, नित्य और शुद्ध परमात्मा की धारणा दिग्वेज संहिता तक में पाई जाती है जहाँ ऋषि लिए समाज तथा लिएप और बुराइयों के बंधनों से अपनी रक्षा के लिए विश्व के महान धर्माध्यक्ष वरुण के पाप की प्रार्थना करते हैं यह विचार वैदिक तथा हिंदू धार्मिक साहित्य भंडार में पुनः पुनः पाया जाता है उपनिषद में ऋषि प्रार्थना करते हैं चरण पवित्रम वितथम पुराण येना पुदस्तरति दुष्कृता तेना पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पापमन मरातिम तरेम अर्थात पवित्र सर्व्यापी पुराण में परमात्मा के द्वारा शुद्ध हो मनुष्य पापों से तर जाता है हम भी उन नित्य मुक्त नित्य शुद्ध शुद्ध परमात्मा के द्वारा पूत हो पाप रूपी महाशत्रुओं का अतिक्रमण करें क्योंकि पवित्रता भगवत कृपा ज्ञान और मुक्ति के लिए अनिवार्य है अतः भक्त प्रार्थना करता है जन्मे मनसा वाचा कर्मणा व कृतम तन इंद्रो वरुणो बृहस्पति सविता च पुनंतु पुनः पुनः अर्थात इंद्र वरुण बृहस्पति सवित्रि रूपी परमात्मा मेरे द्वारा मन वचन और कर्म के लिए किए गए पापों को क्षमा कर मुझे पुनः पुनः शुद्ध करे वस्तुतः उपनिषदों में यह प्रार्थना बार बार पाई जाती है यो देवा प्रभुस्ोद्य विश्वादीपोरुद्रो महर्षि हिरण्य गर्भम जनया मास पूर्व स नो बुद्ध्या शुभया अर्थात देवताओं के प्रभाव स्थान और आश्रय विश्वाधिप अशुभ के लिए रुद्रस्वरूप महर्षि जिसने पूर्व में हिरण्य को पैदा किया वह परमात्मा हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान करे अशुभ और अपवित्रता सच्चे साधक को अत्यधिक कष्ट प्रदान करते हैं क्योंकि वे परमात्मा के साथ उसके मिलन में बाधक होते हैं अतः वह इस विपत्ति में पुनः पुनः त्राण करता और करता भगवान को पुकारता है और भगवान भी अनंत कृपा पूर्वक उसे आश्वासन प्रदान करते हुए कहते हैं अपनी चेदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लय प्लव विजित संतरिष्य अर्थात यदि तुम समस्त पापियों ने भी सबसे अधिक पापी हो तो भी ज्ञान नौका द्वारा सभी पापों को पार कर जाओगे और प्रेम में भगवान भक्त को सांत्वना प्रदान करते हैं स्वयं को उनके प्रति समर्पित होने के लिए कहते हैं सर्वधर्मान परिद्यज्य मेकम शरण व्रज अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षे श्याम माँ शुचा अर्थात समस्त औपचारिक धर्मों को त्याग कर मेरे चरण में आओ मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक न करो वस्तुतः ईश्वर विषयक हिंदू धारणा में पवित्रता और पुण्यता के साथ कृपा और करुणा दया ऐसा अविभाज्य संबंध है कि उसे एक स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है और भक्त हृदय से प्रार्थना कर उठता है सर्व में तमस्व जय जय करुणावधे अर्थात हे करुणा तुम्हारी जय हो जय हो मेरे समस्त पापों को क्षमा करो अपराध सहस्त्र संकुले पथितम भीम भवान गोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्मसात्कुरु अर्थात सहस्त्रों अपराधित मैं संसार रूपी भयंकर सागर में पतित हूँ आपके शरणागत मुझ गतिहीन को कृपया स्वीकार कर अपना बना लीजिए भक्त के भगवत प्रेम की गहराई पाप बोध तथा भगवान की क्षमाशीलता में विश्वास मानव की आध्यात्मिक प्रगति के लिए विकास के एक स्तर विशेष पद निश्चय ही आवश्यक है लेकिन हिंदू धर्म के उच्च दार्शनिक स्तर पर ये बातें अधिक महत्व नहीं रखती क्योंकि सभी हिंदू संप्रदाय और मतवाद मानव के आत्मस्वरूप के अंतर्निहित दिव्यता पवित्रता तथा सर्वबंधन मुक्तता में विश्वास करते हैं हिंदू भक्त का हृदय भगवत प्रेम ईश्वर मिलन तथा आत्मा की मुक्ति के लिए अन्य सभी बातों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्सुक रहता है वह सगुण निर्गुण परमात्मा के सगुण रूप को अत्यधिक महत्व देता है वह भगवान के जीवंत संस्पर्श में आना चाहता है उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहता है इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास में वह अनेक प्रकार के भावों और दृष्टिकोणों का सहारा लेता है जिनकी गहराई का अंकन बाहर से देखने से नहीं किया जा सकता उनके अनुसार भगवान सर्वव्यापी जगदाधार जगत जग्द सृष्टा मात्र नहीं है बल्कि प्रेम में भी हैं जो भक्त के साथ पिता माता स्वामी सखा और संतान के रूप में घनिष्ठ संबंध स्थापित कर दिव्य लीला करते हैं वह प्रीतम के साथ मिलन के लिए अपने अंतर से ललायित हो रही मानवात्मा के चिरंतन प्रीतम के रूप में भी लीला करता है यह उत्कंठा यह तीव्र भक्ति कहलाती है जिसे नारद ने अनिर्वचनी कहा है तथा समस्त कर्मों का भगवत समर्पण और भगवान के विस्मरण में परम व्याकुलता जिसके लक्षण हैं